सहकार रेडियो पर आप सुन रहे हैं कहानियों का कारवा रेडियो डॉट कॉम आइए सुनते हैं तरुण भटनागर की लिखी कहानी महारानी एक्सप्रेस तारा कटनी के रेलवे स्टेशन पर पिछले दो घंटे से बैठी है लोहे के बक्से के ऊपर किनारे होल डाल रखा है कुली अभी तक यहीं खड़ा था फिर अरमना सा कहीं और चला गया दूर तक जाती रेलवे लाइन पर बहुत दूर भाप का इंजन खड़ा है संक्रांति रेलवे लाइन के अंतिम से छोर पर बड़ी काली बिंदी की तरह दिख रहा है ये दूर बहुत दूर काले कोले में तीन सिरों वाला राष्ट्रीय प्रतीक चमक रहा है सफेद चमकीला कभी कभी धैर्य और भाप का बादल इंजन से ऊपर की ओर लपकता है एक झटके से कुकुर की तरह फिर इंजन के ऊपर फैलता है धीरे धीरे खुलता जाता है हवा में फैलकर विलीन हो जाता है तारा के भीतर कुछ धड़क उठता है लगता है अभी ट्रेन रेलवे स्टेशन पर आ लगेगी वो कुली को ताकती है वो नहीं दिखता इंजन खड़ा रहता है। चल पड़ने के के भ्रम साथ, ये ट्रेन मन मर्जी से चलती है कटनी से चौपन तक ये किसी का कहना नहीं मानती कहीं भी धुआं भाप उगलती घंटों खड़ी रहती है कहीं भी सरकती है धीरे धीरे कहीं भी ऐसे भागती है मानो कभी रुकेगी ही नहीं लगता है पता नहीं ट्रेन के लिए कोई सिग्नल बना भी है या नहीं पता नहीं ये कैसी आंख मिचौली करती है जंगलों पहाड़ों के बीच से भाप छोड़ती आठ डिब्बों वाली यह ट्रेन कभी भी कहीं भी दिख जाती है गुजरती हुई इंतजार करती हुई धीरे धीरे रेंगती हुई तारा को पता नहीं था कि बैठन के लोग इस ट्रेन को महारानी एक्सप्रेस कहते हैं यह भी महारानी एकदम महारानी जिसके नाक पर गुस्सा है गुरूर है जो खुद मुख्तार है जब बलखाती घाटियों को पार करती है तो लगता है कितना इतराती है जब रुककर रूठ जाती है तो कोई से मना नहीं पाता वो खड़ी रहती है खुद में मगन रूठी और अनमनी जब चहक कर चलती है तो पूरी बोगी लचकती है एक ताल में पहियों की पटरियों पर आवाज आती है एक सील में हवा गुनगुनाती है ट्रेन की खिड़की दरवाजों पर अटखेलिया करती है महारानी एक्सप्रेस जब सीटी बजाती है तो जंगल की दुनिया उसे देखती है हठात एक टक अरे देखो हो जा रही है महारानी एक्सप्रेस पूरी दुनिया रेलवे स्टेशन पर महारानी एक्सप्रेस का इंतजार करती है सिर पर जलाऊ लकड़ी का गठर रखे आदिवासी औरतें पोटली लटकाए कोई आवई कोई बुढ़्ढा बुड्ढी जो बहुत दिन बाद कहीं दूर पार के गांव जा रहे हैं कोई तीनों पत्ता के बंडलों के साथ इंतजार करता जंगल का आदमी मजदूरों का बीड़ी फूकता झुंड तो कोई ठेकेदार कोई फड़मुनशी पीले बस्ते में फायले बांधे किसी दूर गांव के दफ्तर का बाबू बच्चे को गोद से चिपकाए काली देह वाली गाँव की कोई औरत कचेरी की पेशी के बाद गांव लौटता हुआ कोई किसान कोई एकदम अकेला घुमसुमसा नौजवान काम के तलाश में कोई शहरी कारीगर कंधे पर होल डाल उठाए कोई बेचैन नौकरी पेशा शिक्षक कितने सारे लोग तरह तरह के सब महारानी एक्सप्रेस के इंतजार में जब तारा टिकट ले रही थी तो कुली ने कहा था की टिकट की जरूरत नहीं महारानी एक्सप्रेस में टिकट नहीं लगता हर कोई बैठता है है है महारानी एक्सप्रेस हर किसी के लिए क्या क्या टिकट वाले टीटी -टी आता है। सवारी की हथेली पर पेन से एक निशान बना देता है ये निशान टिकट है निशान के वजह में सवारी उसे कुछ पैसे देती है टीटी -टी को पता है की कि कौन कितने पैसे दे सकता है लोगो को भी पता है कि किसे कितने पैसे देने हैं कुछ तो इतने फटे हाल है कि पैसे दे ही नहीं सकते गुली कहता है कि टीटी -टी उनकी हथेली पर भी निशान बनाता है बस उनसे पैसा नहीं लेता वो तो कहता है कि गरीब आदमी उसे उम्मीद से देखता है वो उसे देखकर मुस्कुराता है कभी कोई गरीब अपनी अंटी से चवन्नी आठन्नी निकालता है टी, टी उसे पैसा लेने से मना कर देता है बस धीरे से उसके बाएं हाथ की हथेली पर एक निशान बना देता है फिर आगे बढ़ जाता है कुली उसे महारानी एक्सप्रेस के टीटीई के बारे में बताता जाता तारा को कुली की बात पर यकीन नहीं होता है भला ऐसा भी कहीं हो सकता है पर कुली कहता जो लोग पैसे दे सकते हैं उससे वो पैसे जरूर लेता है मांग कर लेता है वो ऐसे लोगों को हड़काता भी है धमकाता भी है कि बिना टिकट फाइन कर देगा पुलिस केस बना देगा और आदमी को पैसा देना पड़ता है कुछ लोग कम पैसे देने की बात करते हैं वो जानता है कि किसे कितने पैसे लेने हैं किससे कम लेने हैं हथेली पर बना निशान आखिरी स्टेशन यानी चौपन तक काम आता है कोई भी टिकट पूछे चाहे नया टी या पुलिस वाला हर किसी को हथेली का निशान दिखा दो चुपचाप आगे चला जाएगा जब रेलवे स्टेशन से बाहर आओ गेट पर खड़े पुलिस वाले को अपनी हथेली पर बना निशान दिखा दो वो चुपचाप चले जाने देगा। कुली अपनी में कहता जाता, हर कोई टीटी -टी की तारीफ करता है गरीब लोग उसे बहुत बढ़िया कहते हैं तो ऐसी है हमारी महारानी एक्सप्रेस कुली तारा को समझाता जा रहा था तारा को लगा पता नहीं वो कहा आ गई है उसने कुली के लाख समझाने पर भी टिकट ले ही लिया सिंगरौली में एक थर्मल पावर प्लांट प्लांट बन रहा है। प्लांट की फाउंडेशन बढ़ गई है पहला साइट ऑफिस बन गया है। प्रधानमंत्री ने इसकी आधारशिला रखी है स्टेज एक का काम शुरू हो गया है पेपर में आ गया है ये भविष्य में देश का सबसे बड़ा थर्मल प्लांट होगा तारा का यहाँ शुरू होने जा रहे हैं अस्पताल में स्टाफ नर्स के रूप में काम करने का ऑफर आया है तनख्वाह अच्छी है घर के हालात देखते हुए ही उसने ये निर्णय लिया कि वो सिंगरौली चली जाए फिर ये जगह उसके घर के पास है उसका घर झारखंड में है उसे यह भी लगा कि ये जगह भी ठीक वैसी ही होगी जैसे कि उसका झारखंड है बहुत सी वजहें थीं कि वो चली आई छोटी बहन और माँ को भी साथ लाई स्टेशन पर महारानी एक्सप्रेस लग रही है उसका इंजन धीरे-धीरे सरक रहा है। किसी भीम का आए, तपते हुए विशाल काले आकार का वो इंजन धीरे धीरे सीमेंट के प्लेटफॉर्म को धड़धड़ाता धर हुआ बढ़ रहा है तारा की छोटी बहन ने पहली बार भाप का इंजन देखा था लोहे के विशाल पहियों को धक्का मारते पिस्टन और उनमें से निकलते भाप के गुब्बार को छोटी बहन ध्यान से देखती रही धड़धड़ाते धर पहियों पर घूमते लोहे के पिस्टन और विशाल सिलेंडर के काले आकार को देखकर पहले तो वो खुशी से चीखी पर जैसे ही इंजन ने सीटी बजाई और धुए और भाप का गुब्बार छोड़ा वो डर तारा से चिपक गई तारा को हर बात याद है दिनों की बातें बहुत पुरानी यादें अपना तो वैसे भाप के इंजन रहे जिन्हें स्टेशन पर घंटों से इंतजार करते यात्री बड़े इत्मीनान से देखते थे और ना ही रही वैसी फुर्सते उन दिनों सिंगरौली में बन रहा यह प्लांट एक अजीब सी दुनिया अपने में समेटे था स्टेज एक का काम शुरू हुआ था ट्रक और डोजर जमीन को समतल कर रहे थे इंजीनियर प्लानिंग में जुटे थे एक छोटा सा साइट ऑफिस था टीम की छत वाला दो तरफ दरवाजे थे पीछे पहाड़ लाइट नहीं थी वे वहां रात दिन प्लानिंग करते डिजाइनिंग करते नक्शे तैयार करते बहस मुबहस करते अक्सर देर रात उस बियाबान में इस ऑफिस के भीतर से रोशनी आती रहती थी ट्रेन में उस सीट के बीच बैठी थी छोटी बहन खिड़की पर जमी थी तारा की माँ सामने के सीट पर बैठी थी माँ छोटी बहन को खिड़की से दूर रहने को कह रही थी भाप, कोयला और राख के बादल खिड़की तक आ रहे थे छोटी बहन की आंखें इंजन के धुएं और काली से काली हो गई थीं। ऐसा लगता मानो काजल लगाया हो बार बार आंख मलती और बाहर देखती बाहर पीछे सड़कते जंगल थे साथ साथ चलता आकाश था बहुत दूर धीरे धीरे गोल घूमती एक पहाड़ी थी और छप्पर की छते थीं जो आहिस्ते आहिस्ते पीछे छूट रही थीं। तारा पल भर को खिड़की के पार देखती एक अजीब सी आशंका से उसका दिल डूब जाता एक किस्म का अनजान पन उसे घेर लेता पता नहीं वो कहा जा रहे हैं हर बार यही होता है जब जब वो किसी नई जगह नौकरी को जाती तब तब ऐसा ही होता तमाम आशंकाओं में डूबा मन घबराता दिल बैठता जाता पर इस जगह के लिए उसे लग रहा था ये झारखंड के पास है उसके अपने घर के पास पर घर के पास होने का भाव भी कोई सांत्वना नहीं देता था दिल जोरों से धड़क रहा था महारानी एक्सप्रेस जोक की तरह रेंगती हुई पढ़ रही थी घाटियों के बीच पथरीले पहाड़ों के गिर्द कहीं कहीं दूर तक फैले छित्रे जंगलों के बीच से बहुत आहिस्ते आहिस्ते आगे बढ़ रही थी कभी जोर की सीटी और तेज छूटती भाप के साथ वो झटके से तेज गति पकड़ती पर फिर थोड़ी देर बाद मंथर जाल चलने लगती तारा ने अपने आसपास नजर दौड़ाई ट्रेन की खिड़की से लकड़ी का गट्ठर सीटों पर बैठे थे गाँव के लोग कुछ औरतें और, और बुजुर्ग और कहीं कहीं पूरा परिवार डिब्बे के फर्श पर ही बैठा था एक दो औरतें और चार पांच आदमी संडास के पास जमीन पर बैठे थे लगता था ये किसी एक ही गांव के रहने वाले थे कुली ने बताया कि अगर सीट खाली हो तो भी वो जमीन पर ही बैठते हैं उनके पैरों में चप्पलें नहीं थी मैली कुचैली फटती और तार तार होती साड़ियों में कुछ औरतें अपने बच्चों के साथ बैठी थीं। उनमें से कुछ ने लंबा घूंघट किया था कुछ बूढ़ी और जवान होती औरतों के चेहरे खुले थे कुछ आदमी सिर्फ धोती पहने थे ऊपर से उघाड़े तो कुछ ने बनियान पहनी थी एक आदमी और एक लड़का पैंट शर्ट पहने थे लड़के की पैंट में बटन नहीं थी और आदमी की शर्ट में पैंट को कमर पर सुतली से बांधकर लड़के ने टिका रखा था पिता की शर्ट बटन ना होने से सामने से खुली थी जिससे भीतर की मैली कुचैली छिद्रयुक्त और शर्ट के बाहर पैंट तक झुलती बनियान दिख रही थी दोनों तारा की सीट के पास बीच के रास्ते में बैठे बैठे थे। फर्श पर ज्यादातर बच्चों के तन कोई, हाँ तो कोई बहुत छोटा पूरी तरह से नंगा किसी पुरानी फटी पुरानी कथरी या तार तार होती चादर में लिपटा फर्श पर लेटा था तो कोई अपनी माँ की देह से चिपका टुकुर टुकुर देख रहा था तारा जहां नजर दौड़ाती उसे सांवले चेहरे दिखते कोई खुशी भी नहीं थी कोई संताप भी नहीं था वो चुप थे भा बहीन पता नहीं वे कहा जा रहे थे कुछ ऊँग रहे थे तो कुछ बेवजह इधर उधर देख रहे थे और कुछ की आंखें दरवाजों और खिड़कियों के पास गुजरती जाती उस दुनिया पर एक टक थी जो उन्हें बाहर दिखाई पड़ रही थी एक औरत की आंखें क्षण भर को तारा की आंखों से आ मिली पर जैसे कुछ भी नहीं हुआ उस तरफ खामोशी थी उसके काले चेहरे पर वो खामोशी थी, चेहरे पर खामोशी को पढ़ना सबसे आसान होता है चेहरे पर खामोशी की कोई रेखा नहीं होती तारा ने सोना चाहा, पर नींद नहीं आई सिंगरौली एक वीरान सा स्टेशन था तब अब कहां ज्यादा आबाद हुआ थर्मल पावर स्टेशन के बहुत से लोग इसे आबाद करते रहे हैं आबाद करने का एक ऐसा काम जिसमें वो अनवरत लगे रहे हैं अपने घर की तरफ जाने के लिए वो अक्सर यहां इकट्ठा होते हैं वो तो तमाम लोग भी जिनका जीवन बदला है इस जगह हुई शुरुआत के साथ वो अक्सर यहां दिखते हैं दर्जनों सैकड़ों सैकड़ों तरह के कामों में भिड़े हुए उन तमाम वीरानियों को भरते हुए जो बरसों से यहां डेरा डाले हुए थी, जिसे तारा लगातार महसूस करती आ रही है बहुत कठिन होता है किसी अनजान निर्जन जगह की वीरानी को भरना पर बरसों से देश के कोने कोने से आए लोग यहां ये करते रहे असंख्य बार उन प्रयासों का कहीं कोई दस्तावेज नहीं बहुत कम कहानियां हैं जो लोग जानते हैं उन लोगों की कहानियां जो तारा की तरह यहाँ आए काम की तलाश में घबराए दिल और एक अजनबीपन के साथ इस धरती पर पैर रखे एक अजीब से भय और संकोच के साथ इस ब्याहबान में किसी ट्रेन या बस से उतरे और फिर चलते चले गए और इस तरह ये दुनिया थोड़ा और आगे बढ़ गई और एक दिन एक आबाद नगर बनी पूरे देश का सबसे विशाल थर्मल प्लांट बनी सैकड़ों हजारों लोगों का घर लाखों की आशाओं और करोड़ों की खुशियों का संसार इन बातों का कोई हिसाब नहीं हो भी नहीं सकता दो तो कमरों का एक छोटा सा अस्पताल था एक डॉक्टर एक नर्स एक वार्ड बॉय एक मेहतर दो कंपाउंडर और दो चपरासी ये था पूरा का पूरा अस्पताल यहीं पर उसे उस खामोशी के बारे में ठीक ठीक पता चला जो ट्रेन की उस औरत के चेहरे पर उसने पढ़ी थी वो चुप्पी जो महारानी एक्सप्रेस के सवार उन तमाम चेहरों पर बसी हुई थी तुमने हमारी जमीन ली हमारा घर छीन लिया देखना एक दिन तुम लोगों को यहां से जाना होगा वो मरीज एक किस्म की कातरता के साथ तारा को कह रहा था और फिर तारा पर गुर्राते हुए कहता रहा तुमने हमारा घर छीना हमारी जमीन छीनी तुमने तारा उसके बाएं हाथ पर पट्टी बांध रही थी उसका नाम विश्वेश्वर था पास के गांव गांव का था ये। दो चार घर उस पर आश्रित विश्वेश्वर के दूसरे भाइयों के घर यानी उन सब घरों का खर्च उसके दिए हुए पैसों पर ही चलता है पहले एक परिवार था अब सब अलग अलग रहने लगे सब बड़े हो गए शादी हुई परिवार पढ़ा अलग होने की जरूरत पड़ी पर जमीन एक थी चूल्हा भी एक फिर एक दिन पता चला कि जमीन भी जाएगी और घर बार भी प्लांट लग रहा है सब चीज प्लांट की हो जाएगी और बदले में मिलेगा मुआपजा। जब मुआवजा मिला तब विश्वेश्वर के मन में लालच आ गया जब जमीन एक थी तो कोई बंटवारा ना था जमीन सबकी थी सब काम करते पर पैसा? पैसा तो बांटता है मुआवजे में खासी रकम मिली थी झगड़ा इन्हीं पैसों पर शुरू हुआ पर विशेश्वर से कोई पंगा नहीं ले सकता था मुखिया के डर से हर कोई कतराता था परिवार का हर सदस्य जानता था कि अगर लठ भी चला दो गुप्ती फरसा भी चला दो या मारपीट भी कर दो तो भी नुकसान खुद का ही है पुलिस आएगी कोर्ट कचहरी होगी पूरा का पूरा परिवार तबाह हो जाएगा फिर विशेश्वर ठहरा मुखिया का आदमी लड़ना कठिन था हक मिलना और भी कठिन एक दिन भाइयों में खो में बहस हुई, घर मच गया, औरतें अपने अपने आदमियों को समझाती रहीं, वो एक दूसरे को गाली गलौच देते रहे पूरा गांव अपने घरों के दरवाजे खिड़कियों की सांस से छाकता तमाशा देखता रहा विशेश्वर ने मना कर दिया कि वो फूटी कौड़ी नहीं देगा तीन भाई थे बड़ा भाई शहर में था सबसे छोटा वहीं रहता था विशेश्वर मंजिला था बड़ा भाई कुछ दिनों के लिए शहर से आया था उसी ने के पैसे की बात की थी इसी पर झगड़ा बढ़ गया छोटा भाई बहुत दिनों से खुद को जब्त किए बैठा था उस दिन उसका गुस्सा फूट पड़ा वो जानता था कि मारपीट से उसे ही नुकसान होगा उसने कईयों के घरों को सिर्फ इसलिए बर्बाद होते देखा था की विश्वेश्वर जैसो से वो लड़ पड़े थे अपने हक के लिए और इसकी कीमत बहुत खतरनाक थी। से करा उठा उसके छोटे भाई के दाँत उसके खाल को फाड़कर मांस में धस गए थे घाव कुछ दिनों तक बना रहा फिर पक गया पीप और गंदे खून से भर गया हाथ सीधे रखो घाव पर पट्टी बांधती तारा ने कहा भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा याद रखना ने हमारा घर चीना, हमारी जमीन छीनी विश्वेश्वर अब भी तारा पर गुर्रा रहा था तारा ने जिस डॉक्टर के साथ काम सीखा था उसे बहुत कुछ बताता था बताता था कि नर्स वो है जो दर्द को ठीक ठीक समझती है जो सिर्फ घाव को या तकलीफ भर को नहीं जानती पर उसकी वजह भी जानती है जो ठीक ठीक जानती है कि कोई क्यों रोता है क्यों किसी को एकदम से गुस्सा आता है क्यों कोई एकदम चुप हो जाता है इंसान इंसान को काट खाए यह उसने पहली बार देखा था उसने मारा नहीं कोई हथियार नहीं चलाया बस गुस्से से तम तमाव उठा और काट लिया वो मारने पीटने से बचना चाहता था वो हमला करने से खुद को जब्त करता रहा पर गुस्सा तारा, तारा ने थोड़े अचरच से उसके हाथ को देखा था उसने एक दो बार सहपाठी द्वारा काट खाए बच्चों के हाथों की मरहम पट्टी तो की थी पर आदमियों के इस तरह काट खाने का मामला पहली बार आया था फिर पता चला की सोच रखा था कि वो सब कुछ सुन लेगी क्योंकि वो नर्स है वो दर्द को जानती है विश्वेश्वर उसके चेहरे पर प्रतिक्रिया के भाव ताड़ता रहा वो तलाश में था कि तारा के चेहरे पर गुस्से या प्रतिकार की एक रेखा दिखे और फिर वो जी भर कर अपनी भड़ास निकाले पर वहां तो कुछ भी नहीं था ये दो गोली सुबह एक गोली शाम तीन दिन बाद फिर से आना ड्रेसिंग फिर से कर देंगे ने उसके चेहरे को फिर से देखा गौर से देखा फिर जाने लगा जाते जाते रुका उसकी तरफ मुड़ा कहने लगा हर कोई एक जैसा नहीं होता है तुम अलग हो तारा ने मन ही मन सोचा कि एक दिन तुम सब मानोगे ही कि हम सब अलग हैं हम सिद्ध करेंगे कि हम और तुम एक ही हैं कि दुनिया दुनिया तुम्हारी हमारी दोनों की है फिर उसने खुद से कहा पता नहीं वो क्या क्या तो सोचती रहती है क्यों सोचती है राम जाने विशेश्वर ने क्षण भर में तारा को देखा अब वो दूसरे मरीज को देख रही थी फिर वो धीरे से वहां से चला गया तारा जानना चाहती थी कि वो कौन था जिसने विशेष्वर के हाथ पे काटा वो जो लड़ा नहीं इसका प्रतिकार सिर्फ चुप था कुछ नहीं कह रहा था अब बिल्कुल ठीक हो जाओगे दवा लेते रहना और दवा पूरी लेना विशेश्वर ने उसे दो रुपए जेब से निकाल कर देना चाहे पर मुस्कुरा उठी उसने पैसे नहीं लिए बहन जी माफ करना जो हमारी बात का बुरा लगा हो यह तो मेरा काम है अक्सर लोग कहते हैं क्या अक्सर लोग आपसे इस तरह का बर्ताव करते हैं हाँ करते हैं और कभी कभी तो कोई गाली भी देता है तब तो गुस्सा आता होगा ना तारा चुप रही और डॉक्टर के पर्चे देखती रही बहन एक बात बोलू हां बोली पर्चा देखकर शेल्फ से दवा निकालने के काम में लगे लगे तारा ने कहा मैं छोटा आदमी हूं पर कभी कोई काम हो तो जरूर बताना तारा चुप रही दूर अपने रास्ते से महारानी एक्सप्रेस गुजरी थी जब विशेश्वर कह रहा था कि तब तो गुस्सा आता होगा है ना? उस वक्त उसके गुजर जाने के बाद की आहटें सुनाई दे रही थीं। उसकी गूंज चुकी लंबी सीटी की आवाज के बाद दोपहर की खामोशी का एक खाली पन्ना खुल गया था खामोशी के उस खाली पन्ने में खालिश सफेद रख था उस खाली सफेद रंग में लफ्जों का इंतजार करती समानांतर लकीरें खींची थी पता नहीं कब और कहां लफ्जों का इंतजार करने को ये लकीरें पन्ने की उस सफेदी में खींच दी गई थीं। खिड़की के बाहर हवा में झूलती शाह के पत्ते खड़खड़ा रहे थे टेबल पर एक रूल अस्पताल के ओपीडी के रजिस्टर पर चुपचाप रखा था दरवाजे के हरे पर्दे लहरा रहे थे बे विश्वेश्वर ने कहा कि कभी कोई काम हो तो बताना और तारा चुपचाप रहना चाहती थी वो इस तरह चुप रही इसी तरह से दूर कहीं महारानी एक्सप्रेस भी गुजरी थी पता नहीं ये कैसी दुनिया है बिल्कुल अलग तारा को लगता जब अजनबी पन के साथ और डूबते दिल से किसी नई जगह वो आ जाती है तो उस जगह को वो जानना चाहती थी ये जगह कितनी अजीब है औरतें हाथ में चप पकड़े नंगे पैर चली जाती है आदमियों के सामने चप्पल नहीं पहन सकती उनके आदमी गांव के बड़े लोगों के सामने चप्पल नहीं पहन सकते गांव के बड़े लोगों के सामने आदमी और औरतें सिर्फ और सिर्फ जमीन पर बैठते हैं एक बार एक आदमी गांव के ठाकुर साहब के सामने कुर्सी पर बैठ गया उसे ठाकुर के आदमियों ने बुरी तरह मारा और घर से बाहर फेंक गए कुओं पर सिर्फ पंडितों और ठाकुरों का कब्जा है वो उन्ही को पानी देते हैं जो उनके लिए काम करते हैं जो उनके खेतों में घरों में खलियानों में जानवरों की भांति गांव में जुते रहते हैं सिर्फ वो ही पानी पा सकते हैं एक ब्राह्मण नौकर कुएं से पानी निकालता है और दूर से उनके बर्तनों में उड़ेलता है उलाहना देता है कभी पानी देता है कभी नहीं देता कभी किसी पोखर या नदी का पानी वो लोग लाते हैं हैजा और पेचिश का शिकार हो जाते हैं तारा को अचरज होता था कि यहाँ इतना पीलिया और पेचिश क्यों होती है पता चला ये बीमारी पंडित और ठाकुर को नहीं होती सिर्फ उन्हीं की होती है जिनके हिस्से का पानी कभी तय ही नहीं हो पाया कैसी है यह दुनिया जहां इंसान को जानवर माना जाता है उसे डॉक्टर की बात याद आ गई नर्स यानी वो जो दर्द को जानती हो तारा को पता है कि दर्द का ठीक ठीक मतलब क्या है उसने सोचा वो ये जगह छोड़कर चली जाएगी कभी नहीं उसका विश्वास और पक्का होता जा रहा था उस सोचती वो कभी नहीं जाएगी उसे अस्पताल में उन लोगों का इलाज करना पड़ता जो जहर खाकर आते थे कई लोग सिर्फ इसलिए जहर खा लेते थे ताकि उनकी बात मान ली जाए अपनी बात अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाने के लिए वो जहर खाते थे खासकर सलफास घर परिवार के किसी सदस्य से लेकर गांव मोहल्ले के किसी बड़े आदमी को धमकाने डराने की नीयत से वो जहर खाते थे फिर अस्पताल में पलंग पर पड़े रहते तारा उनको उल्टी कराती सैलाइन चढ़ाती तारा से गुजारिश करते कि वो उसे बचा ले उनके पास कोई और तरीका ही नहीं था अपनी बात और अपनी जिद मनवाने का उनका जो हक है उसकी याद दिलाने के लिए उन्हें जहर ही खाना पड़ता था न्याय की गुहार लगाने के लिए उन्हें जहर ही खाना पड़ता था कोई और उपाय कहाँ था तारा ऐसे लोगों को बहुचक ताकती उसका दिल दुख और डर से भर उठता कितने नृशंस है ये दुनिया जहां अपनी बात मनवाने के लिए जहर खाना पड़ता है कितने निरंकुश उसे लगता कि जहर खाने वाले की बात कितनी सच्ची और तर्कसंगत है पर लोग इसे समझना नहीं चाहते वो धीरे धीरे बढ़ते पावर प्लांट और उसके आसपास फैले कस्बों को गौर से देखती उसका यकीन पक्का हो जाता कि वो ये शहर छोड़कर ये जगह छोड़कर कभी नहीं जाएगी सर इस आदमी को अगर नौकरी मिल जाए तो पांच लोगों का यह पूरा परिवार भूखे मरने से बच जाएगा तारा ने प्लांट के चार कैड से कहा था उस आदमी का नाम दीनानाथ था वो आदमी जिसने विशेषर का हाथ काट लिया था विशेषर का छोटा भाई दीनानाथ तारा को दीनानाथ की कहानी पता चल गई थी वो चाहती थी कि उसे प्लांट में नौकरी मिल जाए जमीन का मुआवजा विशेश्वर ने ले लिया था वो अपने भाई दीनानाथ को फूटी कौड़ी नहीं दे रहा था पर तारा को पता था कि परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी मिलती है तो वो सोचती कि अगर दीनानाथ को नौकरी मिल जाए तो उसके परिवार के कष्टों का निवारण हो जाएगा उसकी मां ने उससे कहा था कि रहने दे तुझे तो क्या लेना देना इस मामले से ऐसे मामलों में नहीं पढ़ना चाहिए फिर भी वो एचआर के हेड से बात करने गई पर यह क्या एच हेड ने मुझको बताया कि उसके परिवार के सब सहमत है कि दीनानाथ को ही नौकरी दी जाए पर विशेषर नहीं। तारा ने देखा कि फाइल में विशेषर ने आपत्ति लगाई एक जिसमें लिखा था कि दीनानाथ को नौकरी न दी जाए दरखास्त के नीचे विशेषर के अंगूठे के निशान थे एक दिन कटनी जाते वक्त महारानी एक्सप्रेस में विशेषर तारा को मिल गया वो नीचे फर्श पर बैठा था तारा को देख उसने हाथ जोड़कर उससे प्रणाम कहा मुस्कुराया और फिर दूसरी तरफ मुंह फेर लिया तारा उससे बात करना चाहती थी तारा ने उसे सामने की सीट पर बैठने को कहा वो फर्श पर बैठा रहा तारा महारानी एक्सप्रेस की खिड़की के पार देखने लगी पहाड़ घाटियां जंगल के दृश्य धीरे धीरे पीछे सरक रहे थे उसने आंखें बंद की अंधेरे में उसे थर्मल पावर प्लांट की इमारत दिखी वो बात फिर से याद आ गई कि वो दर्द को जानती है उसने चौक कर अपनी आंखे खोली विशेष्वर उसकी तरफ देख रहा था मुस्कुराया वो यथावत बनी रही तुमने कहा था कि आ, मैं जो मांगूंगी वो तुम्हें दोगे हां दीदी बिल्कुल हम तो ठहरे गवार फटीचर हम क्या दे सकते हैं दे सकते हो अपने लिए नहीं किसी और के लिए किसी और के लिए हाँ किसके लिए कौन है वो महारानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म से सरक रही थी तारा ने उसके धीरे धीरे सरकते पहियों को देखा जो भाप छोड़ते पिस्टन के साथ आवाज कर रहे थे और धीरे धीरे रेंग रहे थे पूरी ट्रेन खाली हो गई थी ज्यादा लोग स्टेशन के मेन दरवाजे से बाहर निकल गए थे बस कुछ आदमियों और औरतों का एक झुंड दरवाजे के पास खड़ा था एक बच्चा सड़कती ट्रेन को देख हाथ हिला रहा था हम दुनिया की फिक्र करते है पर अपने की नहीं हम अपनों से ही खींचते हैं नहीं बांटना चाहते अपना दुख और अपनी खुशी अपनों के साथ है ना चुपचाप खड़ा था। जाने क्या कह रही थी सिस्टर दीदी महारानी एक्सप्रेस के दूर जाते आवाज सुनाई पड़ रही थी दोपहर की खामोशी में एक परचित सी आवाज थी इंजन की झिझकती सी भक, भक दूर कहीं से सुनाई देकर एकदम से चुप हो जाने वाली सीटी की साफ सी आवाज तेल और धुएं की बहु परिचित सी गंध मानो ट्रेन ना हो रोटियों के लिए जलाई जाती हुई शाम की सिगड़ी से उठती सोंधी गंध हो दोपहर के बेनूट से सन्नाटे से गुजरती लय हो इसे कोई अपनी धुन में जिसे लोग भूलवश महारानी एक्सप्रेस कह देते हैं दोपहर को उसकी आवाज पर घड़ी देख अस्पताल का, का चपरासी कह उठता है आज लेट हो गई या यही कि आज वक्त पर है एक बेहद जरूरी बात जिसे वो कहता ही है एक बात जिसे सुनने का कितना तुम मन करता है दोपहर को दूर से आती उसकी आवाज सुन जंगलों में छनती धूप के रास्ते अपनी मस्ती और फुर्सतों से सरकती महारानी एक्सप्रेस की कोई फिल्म चलने लगती है तारा के जहन में जाने क्या कह रही है सिस्टर दीदी विशेषर के मन में सवाल है मैं तुम्हारे भाई के बारे में बात कर रही थी तुम्हारा छोटा भाई दीनानाथ उसका भी घर है परिवार है पांच पेट लगे हैं उसके साथ तुम उसकी नौकरी लग जाने दो अपनी दरख्वास्त वापस ले लो तारा ने सीधे सीधे कहा उसे घुमा फिराकर कहना नहीं आता था वो नर्स है सीधे कहती है कभी उसे मलाल भी होता है कि उसने चिकनी चुपड़ी बातें भी करनी चाहिए फिर लगता है कि ठीक है जो नहीं आता उसकी बात सुन विशेश्वर को थोड़ा सा झटका लगा उसे तमाम ख्याल आए पहले तो लगा कि हो सकता है कि दीनानाथ इससे मिल गया हो हो सकता है कि दीनानाथ ने इसके साथ कोई साँट कांट की हो वरना इसे क्या मतलब हो सकता है उस दिन जो मैं इस पर घुर्राया था उसका बदला ले रही हो राम जाने क्या है क्यों दीनानाथ के पक्ष में है आज कटनी गया था दीनानाथ के खिलाफ थाने में रफट लिखाने एक गवाह भी ले गया था उसे पता चला कि हाथ पर काटना भी अपराध है बस उसी दिन उसने सोच लिया था कि रफट तो लिखवाएगा ही मुखिया ने भी उसे भरोसा दिलाया कि पुलिस और वकील दोनों से बात करेगा, वही रपट लिखेंगे। मैंने उन औरतों के बारे में सुना है जो एक साड़ी खरीदती हैं और फिर उसे बीच से काट कर दो कर लेती हैं, एक हिस्सा पहनती हैं और जब वो तार तार हो जाती है तब दूसरा हिस्सा पहनने के लिए निकालती है नदी के किनारे साड़ी उतार कर पानी में गले तक डूब कर नहाती है क्योंकि जब घर में पहनने को एक ही कपड़ा हो तो कोई और उपाय कहाँ उन लोगों को भी जानती हैं जो सल्फाज खाते हैं और उन्हें भी जो हाथों में काट लेते हैं दुनिया सबकी है सब से मिलकर बनी है तारा ने कहा विशेष तारा को घूरता रहा उसे उसकी बात का कोई और छोर समझ में नहीं आया उसने तारा को कुछ नहीं कहा बस प्रणाम किया और चला गया रास्ते भर वो तारा के बारे में सोचता रहा उसने उसकी हर बात सुनी उसके गुस्से कुछ अब किया उसे दवा दी पट्टी बांधी जब जब पैसे देकर उसका एहसान उतारना चाहा, उसने मुस्कुराते हुए मना भी कर दिया पता नहीं क्यों उसे अपनी माँ की याद आई जो बचपन में ही गुजर गई थी वो भी ऐसी ही थी हर गुस्से को जज्ब कर लेने वाली पिता उसे मारता था और तो चुपचाप सहती पर उसने घर को संजोया कभी हार नहीं मानी जब वो गुजरी तब वो उसके पास था छोटा भाई दीनानाथ उसके किनारे कथरी में लिपटा पड़ा था माँ को तेज बुखार था कहते थे कि कोई लाइलाज बीमारी थी बीमारी जो पोखर के पानी से होती थी बीमारी जो पंडित के कुएं से मिलने वाले पानी से नहीं होती थी जो उन पोखरों और तालाब के पानी में थी जिसका पानी विशेश्वर के मोहल्ले वालों के हिस्से में आया था पर यह सब बताना था वो इस तरह की बीमारी थी बीमारी जिसका इलाज था जो तब भी लाइलाज नहीं थी जो 40 साल पहले उन दिनों में भी ठीक हो जाती थी उस बीमारी से उस गांव में कोई बड़े घर का शख्स नहीं मरा था पर जिसके बारे में विश्वेश्वर के मोहल्ले में खबर थी कि वो बीमारी दरअसल लाइलाज बीमारी है इस तरह मरने से पहले उसकी मां को भी पता था कि उसे जो बीमारी हुई है वो लाइलाज है इस तरह विश्वेश्वर के मोहल्ले में झूठी खबर थी कि जो बीमारी हिला इलाज है और तब प्लांट का अस्पताल भी नहीं था उसके मोहल्ले में झूठी खबर थी कि जिसे ये बीमारी हो जाए वो मारा जाएगा और तब तारा को उस अस्पताल में नौकरी के लिए आने में पूरे चालीस साल थे तब तो तारा पैदा भी नहीं हुई थी अस्पताल की जगह सब जंगल थे तब महारानी एक्सप्रेस भी नहीं थी यहाँ प्लांट लगाने का कोई ख्याल भी नहीं था इस तरह पूरे सुकून से विशेश्वर के मोहल्ले में झूठी खबर फैल सकती थी और फैल रही थी तारा को आने में पूरे चालीस साल थे झूठी खबर को झूठी कहने का कोई ख्याल भी नहीं था विशेश्वर के मोहल्ले की इस झूठी खबर में सुकून का जहर था और मौत में नियति का बोलबाला इस तरह ना तो पोखर का पानी अपवृत् था और न ही गांव के पंडित के कुएं का कानून मोहल्ले को अपनी गिरफ्त में लुच की इस झूठी खबर के खंडन होने में अभी 40 साल का समय था इस बीमारी से विशेश्वर की माँ मरी थी वह लाइलाश नहीं थी यह खबर झूठ थी वो एक तरह से बेशर्म झूठे खबर का मोहल्लों में बरसों से बोलबाला था और इस तरह विश्वेश्वर की मां मर रही थी मां ने मरते समय उससे कहा था कि वो सबसे बड़ा है कि सबसे छोटे ख्यालों से ही रखना है तब उसे मरने का ठीक ठीक मतलब भी नहीं पता था जब मां को जलाने ले गए थे तब उसने दीनानाथ को अपनी गोदी में सुल लिया था उसे बड़े होने का भी ठीक ठीक मतलब पता नहीं था उस रात खूब रोया था बाद में एक दिन उसे माँ के कई सारी बातें याद आईं। वो एक दिन था जिस दिन तारा ने उसे बताया था कि उसकी माँ जिस बीमारी से मरी थी उसका इलाज हो सकता था उन पुराने दिनों में भी उसका इलाज हो सकता था इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी माँ चालीस साल पहले इस बीमारी के कारण मरी थी बात बस इतनी थी बस इतनी कि उसे पीने को साफ पानी नहीं मिला तारा ने उसे कहा था काश कोई किसी को साफ पानी से भी मरहूम न करता कम से कम पीने लायक पानी से तो उसे मरहूम न करता उसने खुद में मकन होते हुए कहा था फिर उसने वही बात कही जो उसने अपनी आज महारानी एक्सप्रेस में कही हम अपनों से ही खींचते हैं नहीं बांटना चाहते अपना दुख और अपनी खुशी अपनों के साथ है ना माँ को याद करते हुए उसे लगा कि काश चालीस साल पहले इस प्लांट की यहाँ शुरुआत होती काश यह अस्पताल काश महारानी एक्सप्रेस होती लोग आते जाते काश उन दिनों में भी तारा जैसी कोई सिस्टर दीदी होती तो क्या पता माँ आज भी जिंदा होती आज उसे तारा की कही दो बातें याद आ रही थी पहली उस दिन की वो बात कि काश कोई किसी को साफ पानी से भी मरहूम न करता और आज की हम अपनों से ही खींचते हैं नहीं बांटना चाहते अपना दुख और अपनी खुशी अपनों के साथ है न कुछ दिनों बाद एचआर वाले अधिकारी ने ही तारा को बताया कि उस हाथ काटने वाले आदमी को नौकरी मिल गई है उसके बड़े भाई ने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली है उसे बहुत याद आया कितने भी कष्ट हों अंत में जीतेंगे हम हर बार हर बार जीतेगा प्यार हर बार हारेगा दर्द ही उसने सोचा फिर लगा पता नहीं वो क्या क्या सोचती रहती है कोई इस तरह से भी सोचता है भला हुँ? फिर उसने अपनी माँ को सारा वाक्य बताया माँ ने उसे फिर से कहा कि उसे ऐसे मामलों से दूर ही रहना चाहिए पर उसे लगता रहता है कि ऐसे मामलों में पड़ती ही रहेगी महारानी एक्सप्रेस अब नहीं चलती जगह मिल जाए तो लोग अब ट्रेन के फर्श पर नहीं बैठते प्लांट का अस्पताल अब इस इलाके की जीवनधारा की तरह है हजारों लोगों को काम मिला चीजें बदली तारा यहीं रह गई उसे कहीं नहीं जाना था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 पर अपने व्हाट्सएप अकाउंट से अपना नाम और जिला लिखकर भेजें सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं तो कहानियों का कारवां यूं ही आगे बढ़ता रहेगा अगले रविवार को फिर मिलेंगे किसी और कहानी के साथ दीजिए इजाजत मुझे यानी सुनील को नमस्कार